महाभारत द्रोण पर्व सप्त सप्तनवती तमोध्याय द्रोणाचार्य और धृष्टुम्न का युद्ध तथा सात्विकी द्वारा धृष्टुम्न की रक्षा संजय उवाच तथा तस्मिन् प्रवित्तेतु तो संग्रामे महर्षण कौरवे या तिथा संजय कहते हैं राजन उस रोमांचकारी संग्राम के होते समय वहाँ तीन भागों बटे हुए कौरवों पर पांडव सैनिकों ने धावा किया। जलसंधम महाबाहु आवे। कियामसेन ने महाबाहू जलसंध पर आक्रमण किया और सेना सहित युधिष्ठिर ने युद्धस्थल में कृतवर्मा पर धावा बोल दिया किरणस्तु सर्वषाणी रोचमान सुमान धृष्टुम्नो महाराज द्रोढ़ महाराज जैसे आकाशमान सूर्य प्रकाशमान सूर्य सहस्त्रों किरणों का प्रसार करते हैं उसी प्रकार धृष्ट ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए द्रोण क्षेत्र में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया तथा प्रवृत्ति युद्धम तरता सर्वधनविड़ गुरुणाम पांडवाण संक्रुद्धाण परस्परम तदनंतर परस्पर क्रोध में भरे और उतावले हुए कौरव पांडव पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों का आपस में युद्ध होने लगा भूते महाभय संचा वर्तमे द्वंदे भूतेसुसैन्यु सु। युद्धमे स्वीतवत द्रोणपंचालात्रेण बलिबलवता सह यदक्षिपन् पृषद तद्भूतवा इस प्रकार जब महाभयंकर जनसंहार होने लगा और सारे सैनिक निर्भय से होकर द्वंद्व युद्ध करने लगे उस समय बलवान द्रोणाचार्य ने शक्तिशाली पांचाल राजकुमार धृष्टम के साथ युद्ध करते हुए जो बाण समूहों की वर्षा आरंभ की वह अद्भुत ही प्रतीत होने लगी कुंड द्रोणाचार्य और धृष्ट ने मनुष्यों के बहुत से मस्तक काट गिराए जो चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल वनों के समान जान पड़ते थे बिन्न किरण अनेकेश वस्त्रणशस्त्रि ध्वजरमायुधान चारों ओर सेनाओं में वीरों के बहुत से वस्त्र आभूषण अस्त्र शस्त्र ध्वज कवच तथा आयुध छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े थे तपन इतनुत्रणा संसक्त संक्षिपता रुद्रेण संसक्ता युव मेघ संघा विद्युत सुवर्ण का कवच बाँधे तथा खून से लथपथ हुए सैनिक परस्पर सटे हुए बिजलियों तो सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे क्रंजरा स्वनरा पात यंते स्वपत्र भी ताल महात्रणचा पानी विकर संतो महारथा बहुत से दूसरे महारथी चार हाथ के धनुष खींचते हुए अपने पंख युक्त माणों द्वारा हाथी घोड़े और पैदल मनुष्यों को मार गिराते थे अशि चरमाणिचा पिराशे कवचाच विप्रकिरंत सूराण संप्रहारे महात्म उन महामनस्वी वीरों के संग्राम में योद्धाओं के खड्ग ढाल धनुष मस्तक और कवच कट, कट कर इधर उधर बिखरे जाते थे उत्थान गणेजानी कबंधा सामत अदृश्यंत महाराज तस् परम संकुले महाराज उस महाभयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे गृद्धा कंकाह बकाह सेनावायसा जम्बुका सता बहुश पिशिता तृश्यंत म आर्य वहां बहुत से गिद्ध कंक बगले बाज कौवे सिया तथा अन्य मांस भक्षी प्राणी दृष्टिगोचर होते थे भक्ष्यंत मांसानी पिबंतोड़ुपंत केशाश्च मज्जा बहुधा नृप नरेश्वर वे मांस खाते रक्त पीते और केसों तथा मज्जा को बारंबार नोचते थे आकर संत शरीरारि शरीरावय तथा नरा स्व गज संघान शिरासी च ततः मनुष्यों घोड़ों तथा हाथियों हाथि के समूहों के संपूर्ण शरीरों और अवयवों एवं मस्तकों को इधर उधर खींचते थे कृतास्त्रारण कृतास्त्र ऋणधीक्षाभिर्धीक्षितालिन प्रार्थयाना तदा अस्त्र विद्या के ज्ञाता और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर रणस की दीक्षा लेकर संग्राम में विजय चाहते हुए उस समय बड़े जोर से युद्ध करने लगे विचेरु असमार्बुधान विचेु ऋष्टि शक्ति पठ्य सदा भी, भी परिघय्चान्य आयुधरपी अन्योन जग नि क्रुद्धा युद्ध रंग घता न समस्त सैनिक उत्सण क्षेत्र में तलवारों के बहुत से पैतरे दिखाते हुए चर रहे थे युद्ध के रंगभूमि में आए हुए मनुष्य परस्पर कुपित हो एक दूसरे पर शक्ति रिष्टि शक्तिमर पच्चीस गदा परिग अन्य आयुध तथा भुजाओं द्वारा चोट पहुँचाते थे रथिनो रथ रत भी साधम अस्वार साध मातंगा परी घुड़सवारों के, सवार, के मत वाले हाथी श्रेष्ठ गजराजों के और पैदल योद्धा पैदलों के साथ युद्ध कर रहे थे शिवा युवा ने रंगे रंग स्वी वह चबार उच्चो क्रू सूरथान्योन्यम जग् रोन्न मे बचा रंग के समान उस रण क्षेत्र में अन्य बहुत से मत और उन उन्मत्तहा एक दूसरे को देखकर कर और परस्पर आघात प्रत्याघात करते थे वर्तमान तथा युद्धे निर्मर्यादे निर्मया देव सांपतेष्टधमनौयानि राजन जिस समय समय मर्यादा युद्ध हो रहा था उसे धृष्ट अपने द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया ते हया सात रंगत सवर्णाच रक्तोड़ाच संयुगे धृष्ट दुम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के समान था और द्रोणाचार्य के घोड़े लाल थे उस युद्ध के मैदान में परस्पर मिले हुए वे वायु के समान वेगशाली अश्व बड़ी शोभा पा रहे थे पारावत रक्त सोड़ाव मिश्रिता हयासुशिर राजन बेघा युवि राजन कबूतर के समान वर्ण वाले घोड़े लाल रंग के घोड़ों से मिलकर बिजली सहित मेघों के समान सुशोभित हो रहे थे धृष्टुम्न संप्रेक्ष द्रोणम अभ्यास अर महते वीरोज भारत भारत वीर धृष्टुम्न ने द्रोणाचार्य को अत्यंत निकट आया हुआ देख धनुष छोड़कर हाथ में ढाल और तलवार ले ली चिकेसो दुष्कर्म कर्म पार्षद परवीरह इसे क्रम द्रोणस शत्रु का संहार करने वाले धृष्ट दुष्कर्म कर्म करना चाहते थे अतः ईशा दंड के सहारे अपने रथ को लाघ कर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े अतिष्ठत युग मध्ये मध्य सयुगन्न ने वे एक पैर जुए के ठीक बीच में और दूसरा पैर उस जुए से सटे हुए आचार्य के घोड़ों के पिछले आधे भागों पर रखकर खड़े हो गए उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रसन्नता की खडगे न चरत स्रोण द्रोण तदुत लाल घोड़ों पर खड़े हो तलवार घुमाते हुए धृष्ट धूमढ़ के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दिखाई दिया वह अद्भुत सी बात हुई यथा सेनस्य से अपतनम वने स्वामिवृद्धि तथेवा जैसे वन में मांस की इच्छा रखने वाला बाज झपट्टा मारता है उसी प्रकार द्रोण को मार डालने की इच्छा से उन पर धृष्ट दुम्न का यह ससा आक्रमण हुआ था ततः नतचंद्रम समिपत द्रोड़ो ध्रुप पुत्र खडगम ची तदनंतर द्रोणाचार्य ने सौ बाढ़ मारकर द्रुप की ढाल को जिसमें सौ चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे काट गिराया और दस बाणों से उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए वह चतुष्याणाम जगान बलो ध्वज छत्र तथा तौपाष बलवान आचार्य ने चौसठ बाणों से धृष्टुम के चारों घोड़ों को मार डाला फिर दो भल्लों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार सुरक्षकों को भी मार गिराया। बाणम छत्तीज्रम बज्र धरो तदनंतर तुरंत ही एक दूसरा प्राणांतकारी बाण कांतक खींच कर उसके ऊपर चलाया मानो इंद्र ने भद्र मारा हो तम चतुर्देम जमोच उस समय सातकी ने चौदह तीखे बाण मारकर उस बाण को काट डाला और इस प्रकार आचार्य प्रवर के चंगुल में फंसे हुए प्रद्युम्न को बचा लिया सिंहन एवं मृगम ग्रस्त नर सिंह नम आर्ष द्रोणे नम ओचया माश पांचाल नरेश जैसे सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो उसी प्रकार नरसिंह द्रोणाचार्य ने धृत दुम्न को ग्रस लिया था परंतु स्निप्रवर्सा ने उन्हें छुड़ा लिया च सात्यकी प्रेक्ष गोपताल महा हव शरा समर्पयत उस महासमर में सात्यकी धृष्टुम्न के रक्षक हो गए यह देखकर द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उन पर छब्बीस बाणों से प्रहार किया तथो तो द्रोणम स्नेौत्रो ग्रसत अंजयान प्रत्यविंध्यक्षितिष सत्यास्तुत तब सिने के पौत्र सात्विकी ने संजयों के संघार में लगे हुए द्रोणाचार्य की छाती में छब्बीस तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई तथा सर्व रथास्तुण पांचाल जय वृद्धि सात्वताभिस द्रोड़े धिम नवा क्षिपन् जब द्रोणाचार्य साप्तिकी के साथ उलझ गए तब विजयाभिलाषी समस्त पांचाल रथी तुरंत ही ध्रष्ट दुम्न को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए इस श्री महाभारते द्रोण पर्व जयद्रथ वध पर्व रही द्रोण धृष्ट दुम्न युद्धे सप्तन तमोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में द्रोणाचार्य और धृष्ट दुम्ध का युद्ध विषयक संतानवेवा अध्याय पूरा